अच्छा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान हुए कुछ कुछ रोचक घटनाएं या अनुभव जो तुम समझते हो कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं एक-एक ऐसा तो नहीं कुछ ध्यान में आता हाँ। इसके कि इसकी नाटकों में लगे रहने का क्रम था था था और वो सुखद होता था। हाँ, वो समय तो ये मन में भेद नहीं था, क्योंकि किस अवस्था में रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं खाना पीना कैसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा इसकी चिंता कम थी उस नाटकों को करने की जिद में लेकिन उस समय एक प्रश्न मन में जरूर आने लग गया था कि नाटक अपने आप में नाटक करना ही तो उद्देश्य नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो फॉर्म ओरिएंटेड एक्सप्रेशन ही हो जाएगा हमारे मन में ये प्रश्न हो गया था कि नाटक लेकिन कौन सा नाटक नाटक के माध्यम से क्या किसको हम किसको संबोधित कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और क्या संप्रेषित करना चाहते हैं नाटक तो माध्यम है नाटक अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता और ये पहले दीक्षांत समारोह के समय मुझे स्मरण है कि जब मुझसे मंच पर आने के लिए कहा गया था तो मैंने ये कहा था कि यदि अपने अनुभव और अपनी दृष्टि की उद्देश्यता की उद्देश्यता नहीं है नाटक में तो नाटक करना मेरा धर्म नहीं है अच्छा नाटक अपने अच्छा। आप में अच्छा। मेरे लिए नाटक का कुछ भी कोई भी विधा अपने आप में मूल नहीं है और वहां जाकर के बात आती है है जीवन जीवन जीवन की की और और वह जीवन जिस प्रसंग में है। और प्रसंग में हमेशा अपना समय, अपना वर्तमान और अपना समय वर्तमान समाज होता है जिसमें होते हैं परवर्ती काल में तुमने अभिनय के अलावा डायरेक्शन का भी काम कुछ तो किया हाँ, या में मोहन राकेश का नाटक छोटा नाटक बहुत बड़ा सवाल चुना hmm. था उसको किया था बादल बाबू का नाटक अंत नहीं शेष hmm. नहीं hmm. उसको hmm. किया था hmm. और फिर रबी के लिए स्कंदगुप्त किया और सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरण मिनट क्या, क्या नाटकों में तुम मानोगे कि तुम जो कह रहे हो कि किन के लिए क्या नाटक की क्या उपयोगिता है क्या ये नाटक आज के हमारे युग के लिए सोशल तो, तो रेलिवेंस वाले नाटक तुमको मानोगे कैसे संक्षेप में बहुत बड़ा हा, सवाल है बहुत बड़ा सवाल हाँ तो, वो तो आज के मने समझो कि आज के जो लोग उसके ऊपर से हो जाता है है प्रसंग में में में में नहीं चाहे भी किया पंजाबी पंजाबी पंजाबी पंजाबी अच्छा अच्छा गया हाँ। में। अच्छा का किया था अच्छा कुछ हेड था पंजाबी यूनिवर्सिटी में तो मैंने पंजाबी भाषा में कोशिश की थी अच्छा नहीं ऐसे तो आमतौर पर देखो हर नाटक में जो कुछ किया जाता है कुछ न कुछ तो तत्व ऐसे मिल ही जाता नहीं, कि, कि किस नहीं, नहीं किसी नहीं। भी चाहे मैंने मैंने सूर्य की अंतिम और नारी अधिकार सूर्य के अंतिम किरण और सूर्य सूर्य के पहले किरण तक सूर्य की अंतिम किरण भी हाँ एक बहुत ही बहुत मजबूत नाटक है उस अवस्था का जहा स्त्री पुरुष संबंधों में जब आत्मपक्षिता हो जाती है क्योंकि उसमें आत्मपक्षता नहीं है कि वो काक की पुंसत्व का हीन होना या पुंसत्वान होना उतना प्रमुख नहीं है जितना कि शीलवती के प्रति उस अवस्था में उसका दृष्टिकोण वह बार बार पहले अंक में कहता है कि ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है उसने के की स्थिति थी जैसे कि वो कहती भी है उसमें वो शेयर नहीं करता यदि वहां वो शेयर कर लेता तो ये जो दूसरी व्याधि है ये बर्दाश्त हो सकती थी हम और आप जीवन में एक तो अपंग हो आप अपने ढंग से और हम अपने ढंग से और मैं अपनी अपंगता को ही देखूं और आपके साथ जो व्याधि है उससे आपको जो दुख है उसको बिल्कुल ही ना देखूं तब जो हमारा कटाव है वो अपंगता के कारण नहीं है उस असहिष्णुता के कारण है जो सहिष्णुता जो मूल आधार है किसी भी संबंध का का उसका आ, अच्छा एक ये जरा सा बात थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसमें मगर हमको बड़ा अटपटा लगा था कि अपने पुराने प्रेमी को ही चुनती है और फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं मुझको पता है मैंने मुझे गर्भ नहीं रहा हुआ है क्योंकि मैंने गर्भ निरोधक गोलियाँ जो है उनका इस्तेमाल कर लिया था ये उसको करने से वो, वो उसके चरित्र का तिखापन जो है हुँ. वो कहीं हमको लगा की बहुत खत्म हो गया अच्छा एक मिनट तुमने जिन जिन ना तुमने बहुत से नाटकों में इस दौरान अभिनय किया तुम्हारे लिए कौन सी भूमिकाएं विशेष महत्वपूर्ण रही हुई है हम इसलिए जरा सा वो कर रहे हैं कि आज की बात तो पूरी कर ले फिर कब मिलना बैठना होगा पता नहीं <laughs> इसलिए स्कूल में जब थे तब सुनो अंधायोग। अंधायोग में कौन सी थी अंधायोग में पहले दो बार भाग लिया था तो एक बार युद्ध दूसरी बार भी दूर अच्छा पिता में, में नेता में, भी तो बरनी का। काम में तो का था था हाँ। किया उसके बाद देव और कछुआ खरगोश की मुख्य भूमिका की थी तो बहुत सारी भूमिकाएं याद ही नहीं नहीं याद ही नहीं, हाँ, नहीं कारंत के साथ जब ये किया था वन नहीं, नहीं। अंधेर नगरी कियां अच्छा। अच्छा। के साथ किया मैंने कारंत जब डायरेक्टर थे तब नहीं, नहीं, नहीं कार दिशांतर देश देशान्तर अच्छा। अभी सक्रिय अभी तो नहीं अभी कुछ नहीं कर रहा है तुम्हारा कोई अलग दल है अभी कोई भी नहीं अच्छा के के साथ साथ या कभी एमके वगैरह काम कर लेते हैं कर लेते हैं अच्छा तुमने का काम कोतवाल एक मेरी दूसरे में के लिए किया था तो हाँ। उसमें भाग लिया था उसमें कौन के से भूमिका थी घासी घसीद्रनाथ के प्रोडक्शन में थी अच्छा कलकत्ते वो वो दोनों प्रोडक्शन असल में जरा वो हो जाते हैं जब्बार जब्बार पटेल वाला, वाला वाला, वाला अच्छा, अच्छा, अच्छा, टक है जे पी दास का सूर्यास्त तक जिसमें अच्छा, और वगैरह थी और सूर्य के अंतिम आपको मालूम ही थे थे पहले उसके बाद फिर दोबारा हुआ तो कुछ और लोग अच्छा ये प्रोडक्शन सूरी वाला जो वो तुम्हारा देखा था प्रोडक्शन स्कंदगुप्त जो भोपाल में अंत नहीं के बारे में मैं आपको बोल चुका हूँ और कालपात्र आषाढ़ का एक दिन आषाढ़ का एक दिन हिंदी में भी और पंजाबी में भी क्योंकि आषाढ़ का एक दिन के बारे में भी मेरे मन में ये आषाढ़ का एक दिन और अंधायुग में जिस तरह से कभी करना चाहता हूँ मुझे लगता है कि इनके अब लगता है कि इनकी उचित प्रस्तुतियाँ नहीं हुई सक्षम प्रस्तुतियाँ लेकिन मेरी दृष्टि से आज की दृष्टि से मुझे लगता है कि उचित प्रस्तुतियां नहीं हो प्रस्तुतियाँ जो मैंने भी की वो भी उचित नहीं हो पाई अच्छा क्यों तुमको ऐसा लगता है मुझे लगता है कि का आश, का एक दिन में कालिदास का जो स्वरूप उभरना चाहिए, वह अभी तक कोई किसी निर्देशक ने न करवाया न कोई अभिनेता कर पाया okay. आ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? जैसे प्रसाद के नाटकों के बारे में भी बराबर यही कहा जाता है वही कोई सशक्त प्रस्तुति हुई नहीं नहीं नहीं चंद्रगुप्त अब अब मैं मैं मानता मानता मेरे में के मेरा आ, क्योंकि हमको हमको लगता लगता है हमको जो लगता है जो कि नाटकों में कहीं कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनके कारण ये इन चरित्रों को खड़ा करना बड़ा कठिन होता नहीं। है नहीं का एक दिन में कालिदास कालीदास एक बहुत ही सशक्त अभिनेता की मांग करता है और कालिदास का जो स्वगत भाषण है मल्लिका के बाद तीसरे अंक में वहां उस नाटक का समस्त व्यक्तित्व निर्भर करता है और वहां पर कालिदास कवि कोई भी कालिदास करने वाला अभिनेता कवि होने लग जाता है और वहां उसकी शक्ति हमको लगता है है कि शायद प्रॉब्लम उससे नहीं ज़्यादा उसके एटीट्यूड के कारण आता है जो कि जिसको के दर्शक स्वीकार नहीं कर पाता या पाठक स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि यदि वो कालिदास न हो करके कोई भी सामान्य व्यक्ति हो वो कुछ भी कहे करे परक तो स्वीकार नहीं स्वीकार करता।, करता है एक कालिदास की एक इमेज जो आज बड़ी गलतफहमी है, है कालिदास जो, की जो कोई इमेज सामान्य दर्शक के मन में नहीं, नहीं, हैं। हैं। नहीं। है सामान्य दर्शक कालिदास कालिदास बड़ी बड़ी भ्रांत धारणा है हमारा सामान्य दर्शक वर्ग श्रोता वर्ग अच्छा के कुछ को नहीं जानता सिवाय इसके की कालीदास हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े है। अच्छा सामान्य को छोड़ दो विशिष्ट दर्शकों की बात अपने कर ले सामान्य तो पता पता नहीं नहीं नहीं नहीं पहुंचा भी नहीं पहुंचा भी तो कि और जो दर्शक समाज देखने आता है हमारा हा, नाटक उसको कालिदास के कृतित्व का कुछ पता नहीं। अ, अ, अच्छा एक मिनट के लिए मान लो वो भी नहीं पता हो कालिदास के नाम से वो परिचित है और बड़े कवि हैं महाकाव्य के रचयिता हैं और उस आधार पर जो कुछ बनता है कहीं कालिदास अंत में एक ऐसे दुर्बल व्यक्ति के रूप में आता है जो कि मन को कहीं बांध नहीं कौन कहता है कि दुर्बल व्यक्ति के रूप में आता है यही हाँ। तो यही तो, यही लाकर मेरे तो, मन में है। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आए वो प्रस्तुति जिसमें को तुम खड़ा कर सको, को कर सको। तुम्हारे तो हो गया स्कंदुप्त श्कंद� बारे में तुम्हें कोई अच्छा वो जब तक प्रस्तुति देखे नहीं क्योंकि जितनी प्रस्तुतियाँ जो देखी है यहाँ पर क्यूँकी हमको लगता है चरित्र प्रधान नाटक में आ, आ, प्रधान चरित्र का ही लंबे अरसे तक पता नहीं रहता ये, ये कमी तो, तो उस नाटक में लेखन है कि और अधिकतर समय दिखते नहीं में भी नहीं है वो तो तो तो दृश्य में है और शायद नहीं ये आर्गूमेंट मैंने कई लोगों को दिया भी और इसलिए जब मैंने उसका उसका एडिटिंग किया था अपने लिए तो इस बात का ध्यान रखा मैंने उसमें कुछ जोड़े किए किए बिना बिना खास माने थोड़ा सा हाँ, परिवर्तन बड़ा परिवर्तन बड़ा हमको नहीं लगता कि उस नाटक को खड़ा किया जा सकता है अच्छा लेकिन आषाढ़ का एक दिन तो जैसा है वैसा ही सिर्फ उसको कालिदास और उसके जो इंटरप्रिटेशन है अभिनय की जरूरियात हैं। उसको यदि किया जाए तो जाए। बहुत सशक्त सकता कि, है कि, किया जाए और हम लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कोशिश कर रहा था मैं पंजाबी में करने की लेकिन वही वहाँ काली वो वो चलो मैंने अब ऐसा कोई क्योंकि देश के विभिन्न अंचलों में हुआ और अच्छे अच्छे अभिनेताओं ने किया अब उनसे भी सशक्त कोई ऐसा नहीं शायद अभिनेता की बात नहीं या तो कोई इंटरप्रिटेशन बिल्कुल बदल करके उस कैरेक्टर को अलग लिखता है और व्यक्ति अलग है इन दोनों को अलग अलग करके जब किया जाएगा कविता लिखने वाला आमतौर पर भावुक व्यक्ति होता है ये मान करके जो एक, एक जो मन में अवधारणा है और उसके आधार पर जो हम लोग चलते हैं उससे तो शायद जो कि पंक्तियां भी जो कहती हैं तो चलो देखो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है की जब कालीस कहता है कि मेरे मन में यह आक्रोश था मेरे मन में ये था उस सारा का सारा वहीं पर लाउड थिंकिंग कर रहा है ऐसा है की वैसे व्यक्ति जब अपने से एंग्री और बेटर होते हैं hmm. तो वो भी एक अलग तरह का उनका सारा एटीट्यूड रहता है huh, और एंग्री huh, और बेटर क्या वो एंग्री और बेटर हुआ सारे तो सुख सुविधा में रहा करके लौट आया और लौटने के बाद फिर चला गया पूरी लंबी स्पीच में जो कमजोरी पैदा होती है एक शिथिलता पैदा होती है जिसकी कोई जरूरत नहीं है वहां पर हमको लगता है की वो खाली स्पीच की शिथिलता की बात नहीं है स्पीच की शिथिलता में तो आप एडिटिंग कर सकते सकते हो हो तरीका बदल सकते हो, सारी सिचुएशन जो जो है वो अपने आप में में अच्छा अच्छा इन प्रस्तुतियों दृष्टि से से कौन महत्वपूर्ण रही हुई हैं तुमने बताई अंत नहीं और मेरे ख़्याल मुझे अपना आजाद आजाद घर घर किसका नाटक है रामेश्वर तो प्रेम का नाटक है अच्छा इसके अतिरिक्त आषाढ़ एक दिन की अप मेरी अपनी प्रस्तुति दो तीन बार मैंने करी है अच्छा। उसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ खुद चाहता रहा जो करना चाहता कहाँ की है आषाढ़ की प्रस्तुति तो मिरांडा हाउस के लिए कॉलेज प्रोडक्शन किया था इसके अलावा पंजाबी में पटियाला में और दिल्ली में दोनों जन ने किया था धारा का कि पंजाबी पंजाबी पंजाबी पंजाबी जो जो चंडीगढ़ की, की जानकारी है है है तुमको या नाटक हिंदी में आता है और और हाँ, वो भी लेकिन बोल लेता लेता थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूं। आच्छा। और आच्छा। ली भी नहीं आती स्कंदगुप्त इधर अभी आजकल क्या काम कर रहे हो किसी नाटक को प्रस्तुत करने का कोई इरादा है अभी कभी कर सकूंगा मैं फिर फिर करना चाहता अच्छा। फिर मतलब मैंने पहले के वहां है। आ, अभी तक जो प्रस्तुतियाँ हुई है उनमे दुबे की प्रस्तुति में तो कोरस था क्या तो हाँ, तो है था? था। अच्छा। याद नहीं है, हमको हमारे ख्याल से कोरस कोरस तो उसमें का कहा इस्तेमाल किया गया था? पीछे से बोलता है बोलता है कुछ कृष्ण की आवाज तो आती है बाकी की और पता नहीं अच्छा चलो वो शायद अधिकतर जो प्रस्तुतियाँ हुई है उसमें कोरस बहुत गौण रहा है तो चलो ये तो एक अच्छी बात है। अच्छा नाटक और निर्देशन के अलावा भी तुमने अनुवाद वगैरह का, का हाँ। तो हाँ। ट्रांसलेट किया था आधा हिस्सा पहले स्वर्गीय भारत भूषण जी ने किया था आ, कविता वाला नहीं वैसे आधा किया था एक अंक वो कर चुके थे अच्छा उसके बाद का किया था कविताएं तो उसमें करीब करीब इस्तेमाल नहीं करी नहीं किया किया अच्छा क्यों क्यों उसकी कविताएं क्यों छोड़ दी वो मोहन को, को महसूस हुई अच्छा। कुछ उसके गद्यांश इस्तेमाल कर लिए थे नहीं और... गद्यांश तो वैसे वो एक तरह से रिपीटेशन है जो गद्य में बात कही जाती है आमतौर पर वही कविता में रिपीट की जाती है मगर फिर भी जो उसकी आवश्यकता के अनुसार मैंने काम करके बड़े बहुत अनुवाद आवश्यकता कर पर करता या का का किया था अच्छा। था का का ऑर्गनम किया जो में में एनएसटी समीक्षक था नाट्य समीक्षकों अनुशासित नहीं हूँ लिखने पढ़ने के मामले में इसलिए छोड़ छाड़ दिया तो वैसे आजकल तुम्हारी एक्टिविटी खास क्या है समय रहते? ये है कि चूँकि मैं, मैंने स्टडी लीव ली है स्कूल से और अभिनय पर एक पुस्तक लिखने का वादा और इरादा दोनों है जिसमें अपने वैदिक कालीन चेतना का क्या प्रभाव है हमारे मानस पर उसका अभिनय से क्या संबंध है अच्छा इस पर विचार करना चाहता हूँ सिद्धांत पर कुछ विचार है इसमें और भरत को और को या की और ये तमाम दूसरे आचार्य अभिनय को लेकर के हुए हैं उनकी उनकी सूचनाएं भी सम्मिलित करके एक पुस्तक जो निश्चित रूप से पुस्तक ऐसी होगी जो कि अभिनेताओं के लिए मैं, मैंने केवल ऐतिहासिक हाँ, जानकारी देने वाली नहीं हो हो बल्कि उनके, उनके लिए है है है सिद्धांतों में क्या है, क्या है, क्या है? क्या उनका व्यवहार पक्ष और सकता मेरी ओर से एक अभिनेता और अभिनय प्रशिक्षक के नाते तो इसलिए मैंने उसको अभिनय भेद नाम चुना है और अभिनय भेद से ही उसके सारे जो खंड होंगे वो फिर मुख भेद या वाचिक भेद या दृष्टि भेद, भेद, अच्छा। भेद, अच्छा। भेद, भेद, भेद, भेद, भेद है और इन सारे भेदों का ही समुच्चय लगती है अच्छा। अच्छा। चल तो तो इन भेदों को ये कब तक साल दो साल में पुस्तक तैयार हो जाएगी अच्छा तुमने अलकाजी हाँ, साहब के साथ काम किया तीन साल तो छात्र ही रहे और उसके बाद भी काम किया आ, अलकाजी साहब के बारे में कुछ कहना चाहोगे हाउ uh, डू हम कौन होते हैं उन्हें करने वाले हम लोग छात्र रहे हैं। और नहीं छात्र रह करके एसेस करने का मतलब ये कि प्रशंसा जब हम करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं या क्वालिटीज की बात क्वालिटी तो कि वो पूरी तरह से आपको करा देते थे अपने विषय के साथ उसमें एक हद तक मैं दोष जरूर मानता हूं कि उनके छात्रों में काफी अरसा तक अपनी मौलिकता नहीं हो सकती थी क्योंकि तो वो इतने अभिभूत होकर के हम लोग उनके साथ होते थे कि उनसे स्वतंत्र चिंतन की गुंजाइश कम रहती थी स्वतंत्र चिंतन की गुंजाइश हमें जिस ओर प्रेरित किया उसका श्रेय मैं दूंगा जैन को अच्छा। हालांकि उनका बोलना भाषण सुलाने वाला होता था क्योंकि वो अच्छे वक्ता नहीं हैं लेकिन जो तर्क और दृष्टि जिस उन्होंने कम कम तो अपने किया अच्छा। काम आई और इस बात के लिए छोड़ देते थे कि आप अपना तर्क लेकर के आइए हमें अलकाजी साहब के प्रभा मंडल में डोलते हमारा समय बहुत गुजर गया और उससे मुक्त होने की जरूरत थी नहीं अच्छा वैसे भी देखो एज ज्वाइन किया है नए नए हैं हाँ। तो उस समय कुछ हाँ। विद्यार्थी जब सीख ही रहा है तो आवश्यकता है, है इस की आवश्यकता है, है कि यदि वो विद्यार्थी अपने हाँ। आप को गुरु के प्रति समर्पित नहीं करेगा और गुरु के गुरु को यह नहीं लगे कि ये छात्र मुझे स्वीकार करने को मेरी हर बात लेने को तैयार है तब तक उसको भी उतनी प्रेरणा नहीं होती इसलिए वह जो कुछ था जैसा था उसके प्रति मेरी आलोचना ये नहीं है नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ और ये समय लगता ही है कि आप एक धारा में आते हैं उसमें बहते हैं फिर आप स्वतंत्र धारा बने इसके लिए तो अवकाश चाहिए और आप में वो क्षमता चाहिए जो कि समय के साथ विकसित होती है पहले तो पूरी क्या चीज है इसको जानना समझना उसी स्टेज पर तो तीन साल में वो भी नहीं हो पाता हाँ है।, है तो यहाँ पर और किन लोगों के साथ काम किया तुमने अलकाजी साहब के साथ तो किया अलकाजी साहब के कुछ निर्देशन की पद्धति के ऊपर क्योंकि तुम निकट से उनके साथ रहे हुए हो कैसे क्योंकि छात्र के रूप में हम लोग थे तो शुरू में तो वो हाथ पकड़ के ही चलाते थे अगर आप नहीं चल पा रहे हैं ठीक से तो वो साथ साथ चलते थे बिल्कुल जिसको कहते हैं जैसे हाथ पकड़ करके लिखवाना अक्षर ज्ञान दिलाना इस तरह का करते थे लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने के प्रति चाहे वो पेंटिंग्स हो या स्कल्पचर हो टरेचर हो हर चीज में वो इस बात पर जोर देते थे कि तुम्हें पढ़ना है हुआ ये है कि अलकाजी साहब के बाद अभ्यास और प्रैक्टिकल पर इतना जोर आने लग गया कि चिंतन पक्ष छूट गया अलकाजी साहब भी साथ साथ पढ़ने और दिमाग के विकास पर जोर दे रहे थे <laughs> दो निर्देश हाँ, हाँ, तो देवेंद्र राज जी भी आ गए हैं तो तुम क्या बात कर रहे थे इनके बारे में क्या कह रहे थे देवेंद्र जी तो हम लोग है अपना निजी व्यक्तित्व और अपनी पहचान बनाई है निर्देशक के रूप में इनके साथ मैंने एक टेलीविजन में मन्नू भंडारी की कहानी में इनके लिए अभिनय किया था अभी हाल में वो दिखाई नहीं गई अच्छा कौन सी कहानी अकेली अच्छा और... <laughs> तो कलकत्ता में करके आए थे ना जी कहानी कहानी को कहानी का स्वरूप सुरक्षित रखते हुए करें इस काफी काम किया है ऐसा कुछ काम तुमने भी किया स्वतंत्र रूप से कहानी पर तो नहीं क्या मैं तो अपनी मंडलियां जमा कर काव्य पाठ करता रहा <laughs> कविताएं सुनो अच्छा और किसी डायरेक्टर के साथ तुमने काम किया बारे में कुछ मेहरिंग आए थे जर्मनी से जो दिशांतर के साथ पुशिंग बूट्स बिल्ली चली पहन के जूता अच्छा अच्छा उसमें मैंने मुख्य भूमिका की थी और अच्छा। उनके कुछ जो अभिनय सिद्धांत और तकनीक थी वो मुझे अच्छी लगी थी वही नाटक क्या, क्या? शिमला में जाकर उसकी प्रैक्टिस में बाद में एक दूसरा वर्कशॉप के के टेक्निक्स का इस्तेमाल था था उसको लेकर राकेश ने वो नाट्य नाट्य शब्द हम्म मतलब अच्छा चात्रियां। और उसके अलावा निर्देशक तो अपने साथी लोग ही अधिकतर हैं हैं या, है, या मोहन महर्षि किया राजेंद्र के लिए किया कोई प्रॉब्लम नहीं होता था सम के लोग जब निर्देश नहीं क्योंकि थे, ये डिसिप्लिन हमें अलका से जरूर मिली थी कि जब जिसको एक बार निर्देशक मान लिया उसके साथ काम करना है तो अपना मतभेद जाहिर जरूर कर देते थे लेकिन फिर ये स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं है चाहे वो मेरा छात्र ही हो मुझे निर्देशन दे रहा है एज ए डायरेक्टर ऑफ द प्ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है स्वीकार करने में क्योंकि जो वो कह रहा है वो मुझे करने की कोशिश करनी है तुमको क्या क्या लगता है मैंने अलकाजी साहब तो काफ़ी डिसिप्लिन थे और फ्रीडम भी देते थे बहुत दूर तक मगर एक डिसिप्लिन बहुत थे तो बाद के जीवन में तुम लोग या तुम्हारे और साथी लोग उस डिसिप्लिन को मान करके चल पाते हैं उसको मनवा पाते हैं क्योंकि देखो एक टीचर जो मनवाना चाहे वो मानना और फिर बाद में दूसरों वो तो वो तो अब जो छात्र समाज आ रहा है और अब जिस तरह की कठिनाइयाँ उस छात्रों के सामने भी हैं जिस तरह का कंपटीशन है और जिस तरह का के रास्ते उपलब्ध हैं उसको देखते हुए उस तरह की डिसिप्लिन अब नहीं की जा सकती करनी नहीं चाहिए तो वो होगा भी नहीं एक दूसरी बात यह भी सच है कि अलकाजी जिस समय आए और जिस समय हम लोग आए तो हम लोग तो बिल्कुल शून्य थे थिएटर की तकनीकी सूचनाएँ हमारे पास निल थी आज जो छात्र आ रहा है वो टोटल नील लेके नहीं आ रहा है क्योंकि उन छोटे गाँवों में या छोटे सेंटर्स में शहरों में जो ये लोग वर्कशॉप्स करते रहे सब करते रहे तो मामूली सूचनाएं तो जा चुकी हैं उन सूचनाओं से वो चमत्कृत होने वाले नहीं थे जबकि हम उन सूचनाओं से भी चमत्कृत होते थे एक तो यह कारण है दूसरे अलकाजी ने पूरा एक जीवन व्यतीत करके अपने इस सारी विधाओं पर कमांड प्राप्त किया था और तब वो स्कूल के निर्देशक हुए थे या मोस्ट मोस्ट ऑफ़ ऑफ़ द द थिंग्स। थिंग्स। लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि अलकाज़ी साहब के समय सिर्फ अलकाजी के अलावा कोई दूसरी सूचनाएं देने वाले नहीं होते थे सिर्फ एक जैन साहब को छोड़कर के और दूसरे विषयों पर कोई जोर नहीं था प्रोडक्शन ही वो करवाते थे प्रोडक्शन के माध्यम से जो बात बता देते थे बता देते थे आज उतना काफ़ी नहीं है और उससे ज़्यादा किया जा रहा है। आज आज आज इंडिपेंडेंटली प्रशिक्षण दिया जाता है है है उसके बाद प्रोडक्शन की तैयारी होती या भी भी प्रोसेस आ, वही है। आज भी, आ, माना तो यही गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन प्रोडक्शन के समय बाकी बांध टूट जाते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों को अवकाश भरना नहीं मिल पाता है उनको मौका नहीं मिलता उनको मौका देने के लिए करना पड़ता है उसके लिए विधान सिर्फ यही हो सकता है जब तक ट्यूटोरियल सिस्टम नहीं होने की गुंजाइश नहीं हो तो क्योंकि साल से आखिरी साल तक मुख्य भूमिकाएं मिलती थी चाहे वो ओम शिवपुरी हो और सुधा हो उनको फर्स्ट ईयर से जो मेन रोल मिलने शुरू हुए तो आखिर तक वे लोग हीरो थे और कुछ छात्र उसी क्लास में शायद जिनको कभी रोल नहीं मिले होंगे हमेशा भाले पकड़े होंगे आज अवस्था ये है और ये मान लिया गया है कि एक बार अगर आपको मुख्य भूमिका मिली है या दो बार मिली है तो तीसरी बार आपको मुख्य भूमिका नहीं मिलेगी किसी और को मिलेगी जो कि शिक्षण की दृष्टि से सही है लेकिन दूसरी तरफ समस्या पैदा हो रही है कि जिसको एक बार मुख्य भूमिका मिली और वो मुख्य भूमिका करने लायक है और वो बाकी तीन वर्ष अब उसको मुख्य भूमिका मिल नहीं पाएगी तो उसका तो नुकसान हो रहा है अर्थात वो जहाँ तक जा सकता था वहां तक नहीं जा, नहीं जा पा रहा तो इसका कोई निराकरण हो पाना चाहिए और जिसका लड़का बैठा रहेगा हड़ताल हो जाती है स्कूल बैकआउट हो जाती है हमारे ख्याल से इसका एक उपाय हो सकता है शायद छोटे छोटे नाटक यदि लिए जाए छोटे नाटक हो तो ज्यादा नाटक और उनमें फिर उन व्यक्तियों के लड़कों के क्षमताओं के विकास विकास मतलब विकास के के लिए है कि उनके पूर्ण विकास की संभावना और और दूसरों और कोई बात तो नहीं हम इसको बहुत कॉम्प्लेक्स हम... भी नहीं मानते हम तो समझते हैं कि सीधे सारी तरीके से निपट सकती थी लेकिन उसके लिए सारा राष्ट्रीय विद्यालय का विधान और शिक्षक मंडल बदलना पड़ेगा बड़ा करना पड़ेगा वो बड़ा करने के लिए लोग तैयार नहीं है क्योंकि वो बड़ा करने पर जो एक छत्रत्व सिर्फ एक निर्देशक या चेयरमैन या किसी का हो सकता है वो नहीं रहेगा देखो एक छत्र जितनी दूर तक निर्देशक या चेयरमैन का तो वो तो किसी भी प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक होता है की नहीं, तो नहीं, तो तो जब बारह टीचर है बाकी बचते है दो तीन में तो हो जाता है नहीं तो ये स्थिति तो कई भी मान लो पचास भी रख ले जाए और पचास में से दस छुट्टी पर रहेंगे और प्लस इंटरस नहीं लेंगे तो तीस होंगे शिक्षक है और वह यदि बीमार है या अवकाश लेता है तो उस विषय में कोई नहीं, नहीं वो तो ठीक बात है किसी है। किसी विषय में ऐसा नहीं होता चाहे आप एक एक डांस फॉर्म में चले जाए आप कथक में चले जाएं या आप भरतनाट्यम में चले जाएं मुझे बताइए हर छात्र को जो कथक या कि डांस या म्यूजिक सीख रहा है क्या उसको अपने गुरु से हफ्ते में दो बार तीन बार चार बार एक एक घंटा अकेले नहीं मिलता ऑल नेशनल स्कूल स्कूल स्कूल जैसा बड़ा होगा तो नहीं मिलेगा माने बड़े स्कूल में जहां कर रहे हैं मगर देखो ने, उसमें, उसमें तो तो तो मुश्किल हो जाएगी है ना इस बात की कम से कम एक विद्यार्थी को एक घंटा स्पीच पर या एक्टिंग पर टीचर्स के साथ हफ्ते में दो बार तीन बार तो मिल सके उसमें मैं एक हाँ, हाँ, हाँ देवेंद्र बोलो कि जैसे आपने कहा ना रियाज की बात बोलो थिएटर का इससे बड़ा कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है शायद ने इसको एक बार कहा था कि थिएटर में हम शुरू करते हैं 18 साल की उम्र से हाँ, ये, ये जबकि उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इंडिविजुअल टीचर का अटेंशन डांस में तो आप चार साल से पांच साल से शुरू कर दिया म्यूजिक में भी शुरू हो गया थियेटर में तब आदमी आता है जबकि वो पूरी तरह से एक सिस्टम में ढल चुका है उसका घर का सिस्टम परिवार का सिस्टम समाज बड़ा का सिस्टम और तब आप उसको समझो, तीन साल समझो। के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे तो लगता है कि ये कोर्स पांच साल का कम से कम होना चाहिए और उसमें इंडिविजुअल उसके ऊपर और फिर शायद ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत स्कूल लेवल से शुरू कर देना चाहिए कहीं ना कहीं उनकी कुछ योगा जैसे शुरू हुआ है या कि कुछ और एक्सरसाइजेस तो आदमी की शायद बॉडी उसके लिए तैयार होकर आएगी क्या आप क्या सिखा क्या है? सकते हैं सीधा खड़ा होना सिखाइए आप शुद्ध बोलना सिखाइए क्योंकि तो उनके शरीर का एक अभिनेता की दृष्टि से जो ज्ञान आपको प्रोफेशनल थिएटर लोक रंगमंच में कह लीजिए रहना या प्रोफेशनल थिएटर में आदमी किस तरह से वहाँ वेस्ट में देखेंगे तो वहाँ स्कूल लेवल से ही शुरू हो गया हर दुनिया की मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमे थिएटर डिपार्टमेंट नहीं है और कुछ भी किसी भी स्तर पर गतिविधियां लगातार लगातार हो रही है तो सारा सिस्टम तभी ठीक होगा। नहीं असल में इसमें शायद एक तो स्कूल लेवल पर करना चाहिए कुछ कंपलसरी कुछ ऑप्शनल जैसे लड़के सब्जेक्ट्स लेते हैं उस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप इनमें करो इन सब के लिए प्रॉब्लम वही है कि सिखाने पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं मगर अब तो चूंकि पच्चीस बरस हो गया है और जगह जगह बड़ौदा में देखो ड्रामा स्कूल है ही कलकत्ता में रविंद्र भारती है ही यहाँ पर नेशनल स्कूल है और इस तरह की संस्थाएं और भी कई होंगी निश्चित रूप हाँ से हाँ, हिंदुस्तान जगह पर ऐसा हाँ, तो एक, हाँ, एक साल का दो साल का चल रहा है एक साल का दो साल का कोर्स है तो वहाँ से कुछ लोगों को लेकर के वही टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था वो सारे के सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरह से ट्रीट हो रहे हैं जैसे जो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है तो वहाँ एग्जाम बस पास करने वाली बात हो जाती है फिर जो सबसे बड़ी बात मतलब जैसे जिसके बिना हम ना तो अच्छे अभिनेता पैदा कर सकते हैं ना अच्छे थिएटर वर्कर पैदा का सकते हैं है है। थिएटर भी तो उतना ही बड़ा एक डिफेंस के लिए जो आप पर्सनल तैयार कर रहे हैं उसमें जिसमें आठ साल से बच्चे जो दाखिल होते हैं उनको आप पढ़ाते हैं लिखाते हैं चाहे उनको दूसरी शिक्षा बाद में शुरू करते हैं लेकिन उसको उसकी रुझान सारा कुछ उस तरफ ढाल रहे हैं तो उस कहीं ना कहीं उसको टैलेंट को मतलब कैप्चर करके आपको बहुत शुरू से इसको टेक अप करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी और वॉइस पर ही अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर तो कुछ भी नहीं है बाकी अच्छा राम गोपाल एक बात तुमको तो कविता पाठ में इतनी रुचि रही हुई है तुमने जो नाटक के काव्य नाटक तो कोई शायद किया नहीं या किया कोई नहीं कोई ऐसा अवसर मिला नहीं क्योंकि मैं अपने सारे साथियों में इस बात के लिए अकेला था मेरा मन कुंवर नारायण का आत्मजयी और एक कंठ कंठपाई कन, कनुप्रिया कंठ विशपाई ये सब मैं करना चाहता था। आ, कनुप्रिया के पाठ मैंने अच्छा। जगह किए में चाहिए कि कि भी के लिए लेकिन अकेले अकेले अकेले या मैंने कई कई लोगों लोगों ने मिलकर के, के, अच्छा नहीं इसको कई लोगों के साथ तो कम से कम से कर सकते, सकते हो सकते। और वो संभव है इसके बारे में गण बैठते हैं तुमको कोई कविता याद है किसकी कोई सी भी और यदि किसी नाटक से याद हो कोई अंश तो बहुत अच्छा है यदि याद हो तो सुना दे सकते हो अच्छा तो फिर हाँ दूसरे दिनकर हाँ हम लोगों के संस्कार में बचपन में दिनकर की कविताएं और दिनकर का पाठ असर डाला था, तो याद था। है दिन करके को तुम को आप तो लड़ जो आप तो लड़ता नहीं कठवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित भाव पर गया पर गई बचलाज सारे देश की ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण मात्र उस हल सी द्रोहग्नि की जो कि जलती आ रही सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में सी ये की शुरु की में ये कुरुक्षेत्र की की हैं और हमें टुकड़ा याद, याद रहेगा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल अब कृपा पूर्वक फैक्ट फिगर्स के लिए तुम वो फॉर्म जो तुमको दिया हुआ है उसको तुम भर करके भेज तो दो इससे थोड़े फैक्ट्स फिगर्स निकल आएंगे मगर पूरे नहीं आ पाएंगे तो तुम उनको भर के भेज दो नहीं तो तुम्हारी फ़ाइल में केवल इतना सा ही ये इंटरव्यू ही रह जाएगा हाँ